दरअसल विक्रांत इस केस का इम्पोर्टेंट विटनेस था और उसको इसीलिए वहां पर रोका गया था जब तक उसको वहां के सीनियर ऑफिसर से परमिशन नहीं मिल जाती उसे वहां से जाना नहीं था लेकिन विक्रांत फिर भी अपनी मर्जी से वहां से उठकर चला गया था लेकिन जैसे ही विक्रांत यहां से निकला तुरंत ही उसे ऑफिस के सीनियर ऑफिसर का कमांड आ गया था और विक्रांत को यहां से जाने की परमिशन मिल चुकी थी उधर स्वाति को यहां पर इसलिए रखा गया था ताकि वो विक्रांत का ध्यान रखने के साथ ही उस पर नजर भी रख सके अब यह अलग बात थी कि स्वाति की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो विक्रांत को कहीं आने जाने से रोक सके वो तो पहले ही विक्रांत के बारे में काफी कुछ सुन चुकी थी और यहां बैठे बैठे जिस तरह से विक्रांत ने यह केस सॉल्व कर दिया था उसे देखकर तो स्वाति दंग रह गई थी वो तो बस विक्रांत के दिमाग को समझने की कोशिश कर रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर विक्रांत टाइम से पहले भी जाने की हिम्मत करता तो भी वो शायद विक्रांत को रोकने की हिम्मत करती उसकी नजरों में विक्रांत बहुत बड़ा डिटेक्टिव था और स्वाति उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी हालांकि वहां से निकलकर विक्रांत अब नगर ब्रांच के ऑफिस में पहुंच चुका था अभी वो ऑफिस में घुसी रहा था जैसे ही विक्रांत को देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर उसके बाद भागता हुआ विक्रांत के पास पहुंचा तुम कैसे हो ठीक तो हो मैंने सुना कि अभी तुम थोड़ी देर किसी मर्डर के पीछे भाग रहे थे क्या हुआ अरे चेतन तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया अरे ये इतना सीरियस मैटर है मैं भला कैसे न आता अरे अच्छा मुझे अभी है वही असली मर्डर था ना और उनका क्या हुआ जो दो लोग डेंटल हॉस्पिटल के छत से गिरे थे वो जिंदा है या विक्रांत कुछ बोलने जा रहा था तभी अचानक से वहां दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई जिससे विक्रांत रुक गया पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहां पर कई सारे लोग एक साथ आते हुए नजर आए दरअसल ये हेडक्वार्टर के क्राइम डिपार्टमेंट से विनोद राय अपने साथियों के साथ आए हुए थे अंदर आते ही जैसे ही विनोद ने विक्रांत को देखा वो उसे देखकर बोल पड़ा अरे तुम हर जगह मौजूद हो जहां मैं जाता हूं वहां तुम पहले से ही खड़े रहते हो मेरा दिन खराब करने के लिए विक्रांत ने विनोद की तरफ एक नजर देखा और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया वो विनोद को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था हालांकि विनोद ऐसा शख्स था जो कि विक्रांत से बहुत ज्यादा चिढ़ता था वो हमेशा विक्रांत को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता था आज विनोद में जब विक्रांत ने उसके तंज का कोई जवाब नहीं दिया तो फिर विनोद को ऐसा लगा की शायद विक्रांत उसे डर गया है लेकिन सच्चाई ये थी कि विक्रांत यहाँ पर इसलिए शांत था क्योंकि अभी वो विनोद के साथ बहस करने के मूड में कतई नहीं था लेकिन विनोद भी कहा चुप रहने वाला था जब तक उसे विक्रांत से मुंह तोड़ जवाब नहीं मिल जाता वो भला कैसे चुप रह सकता था उसने फिर से विक्रांत को छेड़ते हुए कहा आज तो तुम किसी मर्डर के पीछे भाग रहे थे ना मुझे तो जिंदगी का आखिरी मुंबई पुलिस के एक होनहार डिटेक्टिव के शहीद होने की खबर का इंतजार कर रहा था मैं तो लेकिन तुम तो बच गए कांग्रेस कोई बात नहीं इस बार बच गए तो ठीक है लेकिन जैसे तुम काम करते हो ना जल्दी ही तुम्हारी रेल निकलेगी विनोद ठाका लगाकर हंस पड़ा उसके साथ आए बाकी के ऑफिसर भी जोर से हंस पड़े चिंता मत करो मैं तुम्हारे तुम भेजते जाओ और हाँ फर्स्ट विक्रांत ने अपनी आंख मारते हुए कहा और फिर वो अकेले ही जोर से ठाका लगाकर हंस पड़ा तेरी दस तो साल विनोद के साथ आए हुए कुछ ऑफिसर अपनी मुठ्ठी बांधकर जोश में आगे बढ़कर आ गए थे लेकिन विनोद ने उन्हें रोक दिया दरअसल इस वक्त ये लोग डीएन नगर ब्रांच में आए हुए थे और यहाँ पर आकर इसी ब्रांच के किसी ऑफिसर से पंगा लेना ठीक नहीं था हालांकि फिर भी विनोद के साथी अपने हाथ इस तरह से बांधकर खड़े थे कि मानो वो बस विनोद के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और विनोद का ऑर्डर मिलते ही ये लोग विक्रांत के ऊपर टूट पड़ेंगे यहाँ पर चेतन भी खड़ा था जो कि विनोद राय का कजिन था लेकिन फिर भी वो ना तो विनोद की तरफ से बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा था और ना ही विक्रांत की तरफ से बोल रहा था अरे अरे मत आने दो इनकी लड़ने की इच्छा है तो आने दो देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना यहाँ से पिटकर जाने के बाद कोई कहीं कंप्लेंट नहीं करेगा और हाँ शिकायत भी नहीं करना है कि तुमने ज्यादा पीट दिया हे हे विक्रांत ने हंसते हुए कहा अरे अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग अचानक से चेतन ने बीच में बोलते हुए कहा उसने विक्रांत को दूर हटाने के साथ ही विनोद को भी दूर करते हुए कहा क्या कर रहे हो आपस में क्यों लड़ रहे हो हम लोगों को साथ रहना चाहिए साथ में काम करना है फिर भी प्लीज बंद करो ये सब मैं कहाँ लड़ रहा हूँ भाई इन्हीं लोगों के शरीर में ज्यादा खुजड़ी हो रही है विक्रांत ने अपना हवा में हाथ उठाते हुए कहा चलो लो तुमने कह दिया तो मैं तो शांत हो गए विक्रांत बेटे मैं तुझे बाद में बताता हूँ विनोद गुस्से से अपने दांत पीसते हुए विक्रांत से कहा अरे क्या बताओगे छोड़ो ना प्लीज चेतन आंखों से विनोद को इशारा करते हुए कहा मैं वेट करूंगा जल्दी बताना जो भी बताना विक्रांत ने विनोद को घूरते हुए कहा इतना कहकर विक्रांत यहाँ से टहलता हुआ बाहर जाने लगा विनोद के साथ आए हुए दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भले ही विनोद के कहने पर विक्रांत के साथ लड़ने को तैयार थे लेकिन उन्हें के का था। ये पहले भी के की कहानी सुन चुके थे ऐसे में इन्हें खुद पर कम ही यकीन था की ये विक्रांत का सामना कर सकते थे विक्रांत जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला तुरंत ही विनोद को कुछ याद आया अरे ये तो मेन विटनेस है ना ये बिना बताए कैसे निकल गया यहाँ से जाओ इसे पकड़ कर ले आओ जाने मत दो इसे। विनोद का ऑर्डर सुनकर तुरंत ही दो ऑफिसर विक्रांत के पीछे जाने को निकल पड़े अरे रुको रुको मैं जाता हूँ रोकते हुए कहाारा किया मैं जा रहा हूं ना उसे लेकर आता हूँ इन लोगों को मत भेजो विनोद को गुस्से तो आया लेकिन फिर भी वो अपने भाई की बात को काट नहीं सका गुस्से का कड़वा घूंट पी कर रह गया दरअसल चेतन को विक्रांत के दिमाग का पता था वो अच्छे से जानता था कि अगर ये लोग जाकर विक्रांत को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर विक्रांत इन्हें पीटने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा और फिर फालतू में बवाल होगा और इस चक्कर में पूरा केस डिले होगा इसलिए उसने खुद ही जाकर विक्रांत को समझाने का निर्णय लिया बाहर जाकर चेतन ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अरे विक्रांत कहा जा रहे हो यार अरे कही नहीं मैं बहुत थक गया था सोचा तो कि घर जाकर थोड़ा शावर ले लेता हूँ अच्छा अच्छा यार एक्चुअली ना वो तुम इस केस के इम्पोर्टेंट विटनेस हो तो पुलिस को तुमसे कुछ जानना था मिताली मैडम भी रास्ते में है वो आ रही है तो तुम्हें थोड़ा कॉपरेट करना होगा चेतन विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हाँ मुझे पता है इसीलिए मैं बस नहा के वापस आ रहा हूँ बहुत कम टाइम लगेगा मैं आ जाऊंगा विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या करने आया विक्रांत का इशारा विनोद की तरफ था अरे यार वो उसे हेडक्वार्टर से भेजा गया है हेडक्वार्टर को लग रहा है कि यह केस बहुत हाई प्रोफाइल है तो उन्हें लग रहा है कि अकेले पुलिस की टीम इसे हैंडल नहीं कर पाएगी इसलिए खातिरदारी की जा रही है वहां बोल दूंगा की विक्रांत रास्ते में है। आ रहा है लेकिन थोड़ी देर तक ही मैं संभाल पाऊंगा ज्यादा नहीं बाकी तुम देखना अपना हाँ हाँ ठीक है भाई आ जाऊंगा वापस विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो अपनी लैंड रोवर में बैठकर यहाँ से निकल गया थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने बाथरूम में खड़े होकर शावर ले रहा था दिन भर की थकान उसकी एक पल में मिटती हुई नजर आ रही थी ओह, विक्रांत ने हॉट शावर के पानी से अपने शरीर को रिलीफ देते हुए अपना सिर ऊपर करके हल्की हल्की सा था।, आज, आज तो था अगर मेरे पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एवियशन टूल ना होता तब तो मेरी जान गई थी आज अचानक से गजब मेरे दिमाग में इस टूल का ख्याल आ गया ओह बाल बाल बचा तो विक्रांत को अच्छे से याद था जब वो इगतपुरी के जंगल में खजाने की खोज में था और जब उसने गुरुजी के आदमियों को अरेस्ट किया था तब उसे ये खास टूल दिया गया था लेकिन आज विक्रांत को थोड़ा अफसोस भी हो रहा था उसने सोचा था कि इस एवियशन टूल का सहारा तब लूंगा जब इसे किसी को दिखाना होगा लेकिन आज तो अचानक से इसका इस्तेमाल करना पड़ गया खैर भले ही वो अपने टूल का शो ऑफ नहीं कर पाया लेकिन फिर भी उसने टूल का सही यूज किया था आज इसी टूल ने विक्रांत की जान बचाई है विक्रांत इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसके माइंड में कुछ अजीब होने का एहसास हुआ उसने देखा कि अभी तक जो उसके पास 50 पॉइंट थे वो अब 170 पॉइंट में तब्दील हो चुके थे वे पॉइंट्स विक्रांत को हर डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के बाद मिलता था हर डुप्लीकेट टास्क के बाद विक्रांत को कुछ प्वाइंट दिए जाते हैं पिछली बार जब उसने इन प्वाइंट्स को चेक किया था तब ये सिर्फ पचास प्वाइंट ही थे लेकिन अब ये बढ़कर एक सौ हो चुके थे विक्रांत को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उत्सुकतावश उस तुरंत ही इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया। और फिर उसके जरूरत है क्या आप वर्जन एक दशमलव जीरो पर पहुंचना चाहते है वहां पर विक्रांत को हां और ना का ऑप्शन भी नजर आ रहा था विक्रांत ये देखकर सन्न रह गया